पातंजलोग प्रदीप साधनपाद सूत्र सूत्र छिग्दर्शन शक्तोह एकात्म देवास्मिता दिग शक्ति और दर्शन शक्ति का एक स्वरूप जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है व्याख्या पुरुष दृष्टा है चित्त दिखाने वाला उसका एक कारण है पुरुष चैतन्य है चित्त जड़ है पुरुष क्रिया रहित है चित्त प्रसवधर्मी अर्थात क्रिया वाला है पुरुष केवल है चित्त त्रिगुणमय है पुरुष अपरिणामी है चित्त परिणामशील है पुरुष स्वामी और चित्त उसकी स्वमिलकीयत है इस प्रकार ये दोनों अत्यंत भिन्न हैं, पर अविद्या के कारण दोनों में भेद की प्रतीति रहती है जैसा कि पंचशिखाचार्य ने कहा है बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादि भी विभक्त अपश्य कुरियात्मबुद्धि मोहिनः पुरुष बुद्धि से परे पुरुष को स्वरूपशील और अविद्या आदि क्लेश से अलग न देखता हुआ मोह अविद्या से बुद्धि चित्त में आत्मबुद्धि कर लेता है इस प्रकार पुरुष और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है इसी को हृदय ग्रंथि भी कहते हैं यही असंग पुरुष और चित्त का परस्पर अध्यारोप है इस अध्यारोप से आत्मा में बंधन का आरोप होता है मुंडक उपनिषद में इस ग्रंथि के भेदन का उपाय विवेक ख्याति बतलाया है यथा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया चास्थ्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे उस पर और अवर अर्थात चेतन स्वरूप पुरुष और जल रूप चित्त के भेद का विवेकपूर्ण साक्षात हो जाने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं चित्त में अभिन्नता की स्थिति अस्मिता क्लेश है पुरुष और चित्त में भेद ज्ञान विवेक ख्याति है